माँ क्या ये पुलिस की गाड़ी है अरे नहीं वो तो रुगणवाहिका है इसे एम्बुलेंस कहते हैं इस रुग्णवाहिका का उपयोग बीमार लोगों को अस्पताल लाने के लिए होता है देखो राजू अस्पताल में कई प्रकार के मरीज होते हैं इसलिए तुम अस्पताल में शांत रहना और हल्की आवाज में बात करना ताकि दूसरों को परेशानी न हो मैंने गुप्ता आंटी के लिए कुछ फल खरीदे हैं हमें श्रीमती गुप्ता से मिलना है वो रूम नंबर 312 में है मैडम वो कमरा तीसरी मंजिल पर है लेकिन आपको जल्दी करनी होगी मिलने का समय सिर्फ चार से सात तक है और अब सिर्फ पंद्रह मिनट ही बचे हैं उस आंटी ने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है क्या वो स्कूल जा रही हैं? अरे नहीं राजू वो तो एक नर्स है अस्पताल में वो मरीजों का ख्याल रखती है हम गुप्ता आंटी से किसी भी समय क्यों नहीं मिल सकते माँ अस्पताल में मिलने का खास समय क्यों होता है और क्या हम सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट से नहीं जा सकते राजू मरीजों को शांति और आराम की जरूरत होती है इसीलिए मिलने का समय निश्चित किया जाता है और फिर हमें इस लिफ्ट को मरीजों के लिए खुला रखना होगा हम तो तंदुरुस्त हैं हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं आईसीयू क्या होता है माँ आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट जब कोई मरीज बहुत ही ज्यादा बीमार होता है तब उसे आईसीयू में रखा जाता है ऑपरेशन के तुरंत बाद भी मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है इस आईसीयू में डॉक्टर और नर्स 24 घंटे मरीजों पर ध्यान रख सकते हैं अधिकतर मेहमानों को आई में प्रवेश नहीं दिया जाता क्यूँकी उनके द्वारा बाहरी जंतुओं का संसर्ग होने का डर रहता है और मरीज तो इस हालत में बहुत ही नाजुक होते हैं नमस्ते गुप्ता आंटी अब कैसी हैं आप अरे माया तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ मेरी काफी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है आप कैसे हो आंटी जी क्या आपको इंजेक्शन से डर नहीं लगता चिंता मत कीजिए आप जरूर अच्छी हो जाएंगी ये लीजिए मैं आपके लिए किताब लाया हूँ कितनी अच्छी बात है कि तुम तो मेरे लिए कुछ लाए हो मैं इसे जरूर पढूंगी इसे तो मेरे राजू ने मुझे बहुत प्यार से दी है कितने अच्छे हो तुम मेरे बारे में तुमने इतना कुछ सोचा अस्पताल में आप अपना दिल कैसे बहलाती हैं आपका दिल बहलाने के लिए ये लीजिए किताब चलो अब हम निकलते हैं वैसे भी मेहमानों का वक्त खत्म हो चुका है जल्दी अच्छी हो जाइए गुप्ता आंटी मैं आपको फिर किसी दिन मिलने आऊँगी आइए अस्पताल की कुछ चीजें देखते हैं ये का है यानी एम्बुलेंस इसका उपयोग मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए होता है ये डॉक्टर है जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर हमारी जाँच करके हमें दवाइयाँ या इंजेक्शन देते हैं और हमें जल्द अच्छा होने में मदद करते हैं ये नर्स है नर्स अस्पताल में मरीजों का ख्याल रखती हैं। वो मरीजों को सही वक्त पर सही खाना और दवाइयां देती हैं। वो डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने में मदद भी करती है ये स्टेथास्कोप है इसका उपयोग डॉक्टर मरीजों को जांचने के लिए करते हैं ये दवाइयाँ हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर हमें कई तरह की दवाइयां देते हैं ताकि हम जल्दी अच्छे हो जाए ये इंजेक्शन है कभी कभी बीमारी में तुरंत राहत पाने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है